ध्यान और आध्यात्मिक जीवन महाजनोजन गतः सपन था उत्तर भारत के संत भारत पर मुसलमानों के राजनीतिक आधिपत्य की प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप तेरहवीं शताब्दी में उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात करने वाले रामानंद प्रथम महान संत थे उनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था लेकिन उनके पूर्व दक्षिण भारत से आए थे दे एक विलक्षण प्रतिभा संपन्न बालक थे कम उम्र में ही राघवानंद के शिष्य हो गए वे एक तीर्थ यात्रा पर निकले और सारे दक्षिण भारत का भ्रमण किया लौटने पर राघवानंद के अनुयायी साधु ने उन्हें पुनः अपने संघ में सम्मिल्ध करने से मना कर दिया क्योंकि उन्होंने सोचा कि यात्रा के दौरान संघ के कठोर विशेषकर आहार संबंधी नियमों का उन्होंने पालन नहीं किया होगा इससे रामानंद को कठोर आघात लगा वे अब स्वतंत्र रहने लगे और जाति आदि नियमों के बारे में अधिक उदार हो गए वस्तुतः जाति पाति पूछे नहीं कोई हरिको भजे सोहरिका हो उनकी प्रसिद्ध भुक्ति मानी जाती है रामानंद बनारस में गंगा के किनारे एक कुटिया में रहते हुए कठोर तपस्या और ध्यान किया करते थे वे दिन में चार बार कुटिया से बाहर आकर शंख बजाया करते थे इस्लाम के वर्चस्व की, की चुनौती का सामना कर रही उत्तर भारतीय हिंदू धार्मिक संस्कृति के लिए रामानंद का आह्वान नई आशा का संदेश देकर आया दूर दूर से उनके पार्शिष्य आने लगे उनमें हिंदू और मुसलमान दोनों थे और उन्हीं में कबीर रविदास और धन्ना जैसे महान संत एवं अनेक महिलाएं थीं रामानंद ने राम को परमात्मा के रूप में जाना और समग्र मानव जाति को एक परिवार समझा उन्होंने जाति और धर्म के विभेदों को अस्वीकार किया तथा भारत में परिवर्ती सदियों में हिंदू और इस्लाम संस्कृति के अपूर्व समिश्रण का मार्ग प्रशस्त किया उन्होंने बहुत प्रचार कार्य किया लेकिन उनकी कुछ ही कविताएं अथवा साहित्य उपलब्ध है सिखों के ग्रंथ साहब में उनकी केवल एक कविता लिपिबद्ध है जो उनके दृष्टिकोण की उदारता प्रदर्शित करती है मैं कहाँ जाऊँ संगीत और उत्सव मेरे घर में ही है मेरा हृदय चलना नहीं चाहता मेरे मन ने अपने पंख समेट लिए हैं और वह शांत है एक दिन मेरा हृदय लबालब भरा था और मैं चंदन एवं अन्य सुगंधित द्रव्यों को लेकर ब्रह्म की उपासना करना चाहता था लेकिन गुरु ने यह प्रकट किया कि ब्रह्म मेरे हृदय में ही है मैं जहां जाता हूं वहां जल और पत्थर की पूजा होते देखता हूं। लेकिन तुम्ही प्रभु उन सभी को अपनी सत्ता से पूर्ण कर रखा है लोग व्यर्थ ही तुम्हें वेदों में खोजते हैं यदि तुम यहाँ न मिलो तब हमें तुम्हें वहाँ खोजना चाहिए मेरे सदगुरु आपने मेरी समस्त असफलताओं और भ्रमों का अंत कर दिया है आप धन्य हैं रामानंद अपने स्वामी ब्रह्म में लीन हो गए गुरु का शब्द कर्म के करोड़ों बंधनों को नष्ट कर देता है डॉक्टर ग्रीश, के अनुसार रावणंद का जन्म सन 1912 सौ में तथा देहावसान सन चौदह में हुआ था इस गणना के अनुसार उनकी उम्र 111 वर्ष होती है रावणंद उत्तर भारत के हिंदू धार्मिक नवजागरण के सूत्रकार थे लेकिन सहज भक्ति और सामाजिक साम्य का उनका संदेश उत्तर भारत में मुख्यतः कबीर के भजनों के माध्यम से ही प्रसारित हुआ कबीर के जन्म के सन के बारे में मतभेद है किंतु पंद्रहवीं सदी में जब हिंदू और मुसलमान एक दूसरे की धार्मिक आस्थाओं और आचारों के साथ तालमेल बिठाने का प्रयत्न कर रहे थे तब उनका काफ़ी अधिक प्रभाव पड़ा ये बनारसवासी बुनकर मुसलमान माता पिता के सच्चे या दत्तक पुत्र थे ये गरीब जुलाहे पहले हिंदू थे तथा हिंदू और मुसलमान दोनों ही उन्हें सामाजिक दृष्टि से निम्न स्तर का समझते थे स्वभावतः वे धार्मिक परंपराओं और आचारों के बोझ से मुक्त थी कबीर इस रूढ़िमुक्त समाज में बड़े हुए जिसने उनकी सभी कविताओं को प्रभावित किया उसने दर्शन शास्त्र में नियमित अध्ययन अथवा प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हुआ था वे विवाहित थे तथा उनके एक पुत्र और एक कन्या थी कहा जाता है कि तुकाराम की ही तरह उनका पारिवारिक जीवन सुखी नहीं था वे बुनाई का काम करते थे और तुरी या सूत्री यंत्र चलाते हुए कविताओं की रचना किया करते थे बहुत समय तक उनके कोई गुरु नहीं थे उन्होंने रामानंद के बारे में सुना था लेकिन उन्हें भय था कि वे महान संत उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे अतः उन्होंने एक युक्ति खोज निकाली वे जानते थे कि रामानंद प्रतिदिन बहुत भोर में गंगा स्नान के लिए जाते हैं एक दिन वे जाकर गंगा के घाट की एक सीढ़ी पर लेट गए जब संत रामानंद आए तो वे अंधकार में कबीर को नहीं देख सके और उनका पैर उनके शरीर को छू गया रामानंद अचंभित हो घबरा कर राम राम कह उठे तत्काल कबीर उठ खड़े हुए और हाथ जोड़कर बोले गुरुदेव आपने मुझे मंत्र प्रदान किया है और एक गरीब मुसलमान जुलाहा होते हुए भी मुझे अपना शिष्य बना लिया है कबीर की भक्ति और विनम्रता का रामानंद के हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने उनको अपना शिष्य बनाया तथा आध्यात्मिक जीवन के रहस्य उनके प्रति उद्घाटित किए इसके बाद कवि ने एक भगवत भावोन्मत्त जीवन व्यतीत किया जीवन के सामान्य कर्तव्य आदि उनके निरंतर भगवान के गुणगान तथा ईश्वर स्मरण में बाधा नहीं बने उन्हें भगवान के दर्शनों के लिए प्रतीक्षा की वेदना सहनी पड़ी जिसका सभी महान साधकों को अनुभव होता है लेकिन अंत में उन्हें पूर्ण ज्ञान आलोक प्राप्त हुआ उनके बहुत से अनुयायियों में हिन्दू और मुसलमान दोनों ही थे उनका रूढ़ियुक्त रहन सहन सभी को संभव से भगवान के बारे में उपदेश देना तथा पुरोहितों और मुसलमानों के धर्म के ऊपरी दिखावों की आलोचना से रूढ़ीवादी मुसलमान और हिंदू दोनों ही क्रुद्ध हो गए उन्हें उत्पीड़ित किया गया और अंत में बनारस से निष्कासित कर दिया गया ऐसा कहा जाता है कि उनका अवशिष्ट जीवन अपने अनुयायियों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान को भ्रमण करते हुए बीता वे लंबी उम्र तक जीवित रहे ऐसा कहा जाता है कि उनकी मृत्यु के बाद उनके हिंदू और मुसलमान अनुयायी उनके देह की अंत्येष्टि की पद्धति के बारे में झगड़ने लगे लेकिन जब उन्होंने मृत देह पर से आवरण हटाया तो उसके नीचे केवल पुष्पों का ढेर ही पाया कबीर के भजनों में एक प्रबल नैतिक पुट है वे जीवन की सरसता शारीरिक श्रम और मानव की समता को महत्व देते हैं और धार्मिक कट्टरता की खुले शब्दों में निंदा करते हैं अपने गुरु रामानंद की तरह उन्होंने भी भगवान नाम के जप को बहुत महत्व दिया जिसे वे भगवान से अभिन्न मानते थे उनके लिए भगवान सर्वव्यापी परमात्मा था जो सभी प्राणियों के भीतर है तथा सभी रूपों से परे भी है साथ ही भगवान जीव का चिरंतन प्रियतम भी है जो उनके प्रति विशुद्ध प्रेम के द्वारा ही जाना जा सकता है उनके लिए क्रिया अनुष्ठान और दर्शन दर्शनशास्त्र का कोई मूल्य नहीं था उनके लिए राम और रहीम का एक ही अर्थ परमात्मा था उन्होंने मंदिरों में मूर्तियों की अंध उपासना तथा मस्जिदों की खोखली भक्ति की निंदा की प्रत्येक व्यक्ति को अपने हृदय की गहराई में भगवान को खोजना चाहिए अपनी एक कविता में वे कहते हैं यदि अल्लाह केवल मस्जिद में ही रहता है तो बाकी सारा देश किसका है हिंदू कहते हैं कि भगवान मूर्ति में है मुझे दोनों में सत्य नहीं दिखता हे भगवान तुम अल्लाह हो या राम मैं तुम्हारे नाम से ही जीता हूँ मुझ पर कृपा करो हरी दक्षिण में है अल्लाह पश्चिम में हृदय में खोजो तो हृदय में अंतस्थल में उनको विराजित पाओगे कवि ने भगवान के निरंतर स्मरण को बहुत अधिक महत्व दिया है निम्न भजन में हम उनकी साधना तथा अनुभूति की झलक पाते हैं साधो सहज समाधि भली गुरु प्रताप जा दिन से जागी दिन दिन अधिक चली जहाँ जहाँ डोलो सो परिकर्मा जो कुछ करो सुसेवा जब सेवो तब करो दंडवत पूजो और न देवा कहो सो नाम सुनो सो सुमिर खाओ पीओ सु पूजा गिरह उजाड़ एक समलेखो भाव मिटाओ दूजा आँख न मूंदो कान नूंधो तनिक कष्ट न खुले खूले नयन पहचानो हसी हँसी सुंदर रूप निहारो सबद निरंतर से मन मनलागा मलिन वासना त्यागी उठत बैठत कबू न छूट ऐसी तारी लागी कह कबीर यह अनुमति रहनी सो पर कर गायी दुख सुख से कोई परे परम पद दहीप रहा समाई कबीर के भजन जनसाधारण में फैल गए और वास्तविक आध्यात्मिक जीवन के धर्म को समझने में उनके सहायक हुए उनका स्वयं का ईश्वर प्रेम विभोर्स सहज जीवन हजारों लोगों के लिए आदर्श बन गया उनमें हिंदू और मुसलमानों को मिलन का एक सामान्य केंद्र मिला उनकी कविताओं ने समग्र भार उत्तर भारत में लोगों के सामाजिक दृष्टिकोण तथा धार्मिक आस्थाओं पर गहरा प्रभाव विस्तार किया उस प्रभाव का विस्तार और गहराई दक्षिण भारत में जाने पर ही समझ में आती है जहां हमें भिन्न प्रकार की संस्कृति और सामाजिक दृष्टिकोण दिखाई देते हैं